दृश्य स्वरूप दृष्टि स्वरूप की चर्चा पहले भी हो चुका है पुरुष का स्वरूप का वर्णन पहले पाल के तीसरे सूत्र में कर चुके हैं और आगे तीसरे पाल के चौतीसवें सूत्र में विस्तार पर विचार करेंगे इसलिए दृष्टि दृश्य संयोग के बात जब कह रहे हैं तो दृष्टा के स्वरूप के साथ वेचन करने नहीं जा रहे पूर्व में मंत्र में सूत्र में भी पहला पंक्ति में बाशिक कारण बुद्धि प्रतिसंवेदी पुरुषा सामान्य लक्षण बता चुके हैं अतिवे दृश्य का स्वरूप इसके प्रभेद के कारण आनंद कैसा हो गया दृश्य पर प्रधान ये सब समझाना जरूरी है उसके लिए आरंभ करते हैं क्योंकि जब तक वस्तु का सम्यक ज्ञान न हो उसका विवेक आप नहीं कर पाएंगे उससे वैराग्य को प्राप्त कर अलग नहीं हो सकेंगे इसलिए दृश्य के स्वरूप प्रवेद, सारी चीजें समेत प्रकार से समझाने के लिए आगे अनेक सूत्र आ रहे हैं पहला सूत्र में कहते हैं प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगाप दृश्य यह जो दृश्य है वह प्रकाश क्रिया और स्थिति स्वभाव सत रज तम गुणात्मक होता है प्रकाश में सत्व क्रिया मने रज स्थिति में तम एक दर्श शील स्वभाव वाला ये दृश्य होता है और दृश्य कैसा है भूत इन्द्रियात्मकम पंच भूतात्मक गय और इंद्रियात्मक समूह का नाम दृश्य है और दृश्य का लाभ क्या है किसलिए बनाया गया है ये बनाए कहते भोगपर्गा दृश्य भोग और अपवर्ग प्रदान करने के लिए है दृश्य का स्वरूप है प्रकाश क्रिया स्थिति उसका भेद भूत और इंद्रियात् तक उसका फल भोगपर्गा यहां आपका स्वरूप का वर्णन हुआ भेद का वर्णन भी हो गया फल का भी वर्णन हुआ दृश्य का एक ही सूत्र में तीन बात कह चुके हैं भेदों का विस्तृत वेचन बाद में होगा सामान्य रूपे न कह भूतात्मक तो और इंद्रियात्मक तो दृश्य होता है प्रकाशशीलम सप्तम प्रकाश स्वभाव वाला का नाम सत्वगुण है प्रख्या शब्द पूर्व में भी कई बार कह चुके हैं और क्रियाशीलम रजा मैंने प्रवृत्ति करके जो पूर्व में कहा गया था वो यही है क्रियाशीलम रजा और स्थितिशीलम तमह मोहात्मकम पूर्व में कहा चुका है प्रख्या प्रवृत्ति मोह शब्द से पूर्व में जो कहा गया था उसी को यहां पर प्रकाश क्रिया और स्थिति नाम से कहा गया ये थे गुणा ये तीन क्या है गुण अरे गुण दृश्य कैसे हो गए भाई जब परस्पर उपरक्त ये क्या हो गए तीनों के तीनों एक दूसरे को गौण प्रदान भाव में स्थित करा करके दृश्य रूपता को प्राप्त करता जब तक ये परस्पर उपरक्त नहीं थे परस्पर असंबद्ध थे अर्थात साम्य थे समवस्था थे कोई ना गौण था कोई प्रधान नहीं सब बराबर बर तो साम्य अवस्था का ही नाम प्रधान वो दृश्य कोटि में नहीं है तो मूल कारण जरूर है समस्त दृश्यों का कारण होने से उसे भी दृश्य शब्द भले कहा जाए लेकिन वह दृश्य सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता योगी का भी नहीं है वो हा आगे बताएंगे क्यों विस्तार आएगा इसलिए यहाँ पर बाह्य दृश्य भूत इंद्रियात्मक दृश्य उसका लक्षण बना रहे हैं अतिवे यहाँ पर कोई लेनी पड़ेगी को नहीं जब तीनों गुण परस्पर संबद्ध हो जाते हैं कैसे समझ हो जाते हैं एक गुण गौण हो जाता है दो एक प्रधान हो जाता है या दो प्रधान है या एक प्रधान से कम प्रधान से कम, कम ऐसा करके इसकी विषय में इन तीन की परस्पर मेल है वो अनंत बन गए अनंत भूतात्मक अनंत इंद्रियाम हो गए पंचभूतों से बहुत ही जगत अनंत है ना इसे दृष्टिकोण से क्रिया जब परस्पर प्रतभागा गौण प्रदान भावे परस्पर संबद्ध होकर के विभाग को प्राप्त हुए हैं संयोग विभाग धर्मान का स्वभाव क्या है पुरुष के साथ इस प्रधान को संयोग विभाग कराने के स्वभाव वाला है इनका धर्म है इनका स्वभाव है कि संयोग और विभाग और संयोग काल से चला आया हुआ है पहले बोलते ना अनादि है तो अनाज संयोग है तो हो और प्रविभाग होगा अंत में जब मोक्ष होगा जब होगा तब लेन इसका काम यही है संयोग और विभाग इतरेतर उपासजित मूर्त इतरेतर एक दूसरे से उपासित होकर गए मूर्ति भाव को प्राप्त कर चुके अर्थात पृथ्वी आदि स्थूल रूपये को प्राप्त कर गए मूर्त भाव पृथ्वी आदि स्थूल भाव को प्राप्त हो गए हैं परस्पर अंगांगित्वी आगे ना परस्पर गौण मुख्य भाव में स्थित होने के बावजूद असंभिन्न शक्ति प्रयोग इन कैसे हैं? इनकी शक्ति का प्रभाव में कहीं संकीर्णता नहीं होता ये आपस में मिक्स नहीं हो जाते मिक्सचर नहीं होते का अपना, अपना ही रहेगा रस रह का अपना, अपना ही रहेगा अपना अपना ही रहेंगे भले मिल करके काम कर रहे लेकिन इनकी स्वभाव जो है प्रकाश प्रवृत्ति अस्तित्व ये आपस में कभी मिलते नहीं है प्रकार से जैसे नया लोग रस को मानते ना रस उनने विचार किया जैसा रूप में चित्र रूप माना उन्होंने खिचड़ी रूप होता है ना चित्र रूप मानते हो इन्हें सा अलग लेकिन चित्र रस नहीं मानते हो छह रसों की मिलमे चित्र रस क्यों नहीं मानते? कि जले मधुर है कारण मधुर के लोग दूसरा होता ही नहीं रस और दूसरे चित्र भी उपाधि के और ये उपाधि अलग अलग रह सकती है ना इसलिए आप जब चटनी खाते हैं ना चटनी में खट्टा का तसन वाला होता है मीठा का तस्व वाला होता है एक ही तस्वीर खट्टा मीठा दोनों नहीं हो सकते एक तस्व में खट्टा होगा एक में मीठा होगा एक तस्वीर कुछ और होगा आप जब चाटते हो जो तृष्ण पहले आपके संबंध में आपके दिमाग पकड़ लेता है उसका पहला ज्ञान हो जाता है किसी को पहले खट्टा ज्ञान होगा किसी मीठा ज्ञान होगा किसी कुछ ज्ञान हो रहा है अलग अलग होने से चित्र रस वो नहीं मांगे वो देखो अपना अपना, अपना तेस्ट अपने रस को अलग अलग ही रह जाते हैं, उनका आपस में मिलन नहीं होता अगर मिला करके एक नाम रखते चटनी सांभर है ये दाल है ये सब्जी है उसे कितनी स्वाद आपने डाल रखा है अनेक मसाला डाल देते हैं है? जीरा डाला हुआ है सरसों डला हुआ है तेल भी है दुनिया पर अलग अलग चीज लेन साहब के त्रस् अलग अलग ही रहते हैं और सब मिल करके दे बहुत बढ़िया हा बहुत बढ़िया बोलते हो बढ़िया ही बोल सकते हो लेकिन प्रत्येक स्वाद का वर्णन नहीं कर सकते प्रत्येक रस को पहचान नहीं सकते आप प्रत्येक त्रेणों का रस अलग अलग है लेन फिर भी अपना स्वभाव अलग रहते हुए भी, भी वो मिल करके एक काम कर तो दिया ना एक कार्य के रूप में उपस्थित हुआ कि नहीं वो आपके सामने भले ही उनके रस सब अलग अलग है सारे कृष्ण अलग अलग हैं, फिर भी सारे मिक्स होकर के मिलकर के एक कार्य के रूप से जैसा हो जाते हैं उसी प्रकार से समझो ये तीनों गुण अपने अपने स्वभाव को अपने अपने जो स्वरूप है प्रकाश प्रवृत्ति और स्थिति इनको अलग अलग, अलग बनाए रख के हुए भी मिलकर के एक कार्य बना लेते ये इनकी विशेषता उसी भाग समझाते हुए कहते हैं परस्पर अंगांगित्वी असंभिन्न संभिन्न ही है मिश्रित नहीं है संभिन कहते हैं मिश्रित आ, संबिन, आ मिश्रित भाव में रह करके भी आ असंभिन शक्ति वाले होते हुए प्रयोग तुल्य जातीय अतुल्य जाति शक्ति भेदानुपात इसे क्या होता है कहीं तुल्ली जातीय कहीं अतुल्ली जाति शक्ति भेद वाला वे भे स्वरूप को ग्रहण कर लेते हैं जिसमें एक प्रधान हो जाता है उसको लेकर आप उसको स्वभाव वो कह लेते हो तो मीठा फल है बोल देते हैं तो अन्नी भी रस है ये मीठा ज्यादा है इसलिए आपने उसका मीठा प्रदान होने इसे उसको मीठा केवल मीठा तो कहीं उपलब्धि नहीं होगा केवल मीठा उपलब्ध हो सकता है आप जो मिठाई बोल रहे हो वो भी केवल मीठा थोड़े है।, है चना दाल है उसमें तो बेसन डाला हुआ आपने तो मावा डाला हुआ है उनकी सबके अपने अलग अलग रस है वो मधुर रस है, वह है क्या जले मधुर है ना जल है क्या नहीं अर्तव्य क्या है? उस चना दाल की आटे में मधुर से भिन्न रस है फिर आप लड्डू को मीठा बोल देते हो कि नहीं बोलते हो कैसे बोल दिया आपने है ना गड़बड़ करते हैं ना आप लोग नहीं आप प्रधान तक को लेकर उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रधानता के कारण से तुल्य जातिपत्ति या अतुल्य जाति का वर्णन किया जाता है तुल्य जाति अतुल्य जाति शक्ति ये गुणा का विशेषण सारी बात है ये गुणा परस्पर उपरोक्त प्रविभागा एक संयम विभाग धर्माण दो इधरे द्रोपाश्रणी उपार्जित मूर्तिया तीन परस्पर अंगित्विन अंग शक्ति प्रविभागा चार तुल्य जातिया जाति शक्ति अनुपातना पांच और कह रहा है और कैसे होते हैं ये गुण प्रधान उपदर्शित एक कार्य जब प्रधान हो जाता है एक गुण सत गुण प्रधान हो जाता है तब ये ना समझिएगा कि दूसरे गुण बिल्कुल नहीं है वहां पर अन्य भी है प्रधान वेलायाम उपदर्शित संधाना कार्यों कार्योपजन प्रति उद्भव वृत्त सत्यन्ते त्रय गुणा ये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं लेकिन जब भी कार्य का उपदर्शित संविधान का मतलब उपदर्शित संनिधाना का तात्पर्य है कार्योपजन शक्ति से युक्त प्रति कार्य के उद्भूत वृत्ति वाले हो जाते कार्यानुरूपेण उद्भूत वृत्ति वाला होना है, उद्भूत वृत्ति भाव को प्राप्त करने का नाम यहाँ पर शब्दावली है उपदर्शित संविधान इस समय लगभग सभी के अंदर सत्वगुण प्रधान होकर के काम कर रहा है आपके मन आपका बुद्धि आपकी इंद्रिया आपका शरीर समस्त में इस समय सतुर्ण प्रदान प्रवाह हो रहा है इसीलिए क्योंकि यह मानकर बोला जाता है कि सभी का मन यह पढ़ने में भी है क्या मान करके? के सभी का मन तो होता नहीं कुछ देर के लिए होता है गुजरन नहीं भी होता है पता नहीं कहाँ का भटकता है बीच बीच में हम मान के चला जाए कि पूरी की पूरी चालीस पैंतालीस मिनट आपका मन यही रहता है कहने पर यह कहा जा सकता है कि इस समय आपका शरीर इंद्रिय मान बुद्धि अहंकार सभी के सभी सब तो प्रधान होकर के हैं जब मौका मिलता है तब बिच रजगुण आ जाता है और कभी कभी तो तमगुण विह के पाठ सो जाते हैं लोग रहते हैं, देखता हूं मैं देखने वाला जरूर सातगुण में बैठा हुआ तभी तो देख रहा तो इसीलिए बड़ा कठिन भाव है ना कि व्यवस्था बड़ा मुश्किल होता है किस समय कितने देर आपको जब तक अपने वृत्तियों को देखने की क्षमता नहीं होता तब तक तो ये निर्णय नहीं ले सकेंगे आपके अंदर जगे हुए काल में जागृत काल के अठारह घंटे में या सोलह घंटे में जितने देर जगते हो उतने समय में कितना समय साप्तिक गुण रहा कितने समय राजसिक गुण रहा कितने समय तामसिक गुण बना रहा यह विवेचन तो खुद को करना पड़ता निष्पक्ष भाव से बार बार कहता हूं डायरी करो, डायरी लिखो उसे लिखा करो अब मेरा मन में क्रोध आया था अब मेरा मन में जय, ये वृत्ति आई भोग करने की इच्छा हुई ये बिल्कुल निष्पक्ष भाव से लिखिए और देखिए अपने आप में कि आप कितने पानी में योग सुनना आसान है योग करना भी आसान है इन योगी होना कठिन तो यह बात समझाने के लिए बात कही जा रही है अपनी वृत्तियां कैसी होती है समझो गुणत्व व्यापार मात्रा ये तो प्रधान वेला में हो गया कभी भी कभी गौण वेला भी होता है सत गुण गौण हो गया दूसरा रहता है इन गुणत्विच व्यापार मात्र प्रधानांतरनीत अनुमित अस्तित्व इन व्यापार सामान्य रूपेण वे विद्यमान रहते हैं अपना काम तभी करते रहते हैं आप सो रहे हैं आपको मालूम रहते हैं जगने के बाद आप कहते भी हो ना मैं सोया था नहीं तो कैसे मालूम हुआ आपको जब आप सो रहे हो केवल नहीं होता बिल्कुल शतगुण ना होता तो जगने के बाद आपको मालूम नहीं होगा कि मैं सोया था मैंने आप अपने नींद का अनुभव कर रहे हैं या तो अपने स्वन का अनुभव कर रहे हैं उस समय में भी शतगुण था इन मन में रजगुण प्रधान दृश्य बना ले रहा है भाई वस्तु के बिना ही, और सशक्ति में तमगुण सवार पूरा है लेकिन जब तमोगुण प्रधान है सतगुण गौण रहते वक्त भी वह सतगुण अपने व्यापार सामान्य के दर व्यापार मात्रे न अपने सामान्य व्यापार जब प्रकाशन वह व्यापार के द्वारा प्राधान्तरनीत प्रधान होता उस तमोग के अंतर्भूत होकर के ही अनुमित स्थित आप उसके अस्तित्व का अनुमान कर सकते हो अनुमान यही है कि जगने के बाद उस तम गुण की वृत्ति के बारे में आप जानते हैं क्रोध का पारा उतर जाए बाद में आपको मालूम रहता है हाँ मैं क्रोधी हुआ था और यदि आप क्रोध करने लग जाए है ना क्रोध का होना अलग चीज है क्रोध का करना अलग चीज क्रोध का करना एक्टिंग है और तब आपको पता चल जाता है क्रोध का असर क्या होता है करने लगो तब अब आप सन्निवेश में आ गया और उसके अंस उस क्रोध हो जाए तो आपका होश नहीं रहता है वहां पर होशावास में क्रोध किया जाता है वह लाभदायक है और होशावास के बिना जो क्रोध होने दिया जाए वो सबसे बड़ा नुकसानदायक उसके आपको पता ही नहीं चलता है हम क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं कुछ भी अकल नहीं होता है यदि क्रोध किया जाए फिर उससे अपने को भी लाभ समाज को भी लाभ जहां आवश्यकता है संयम करने के लिए नियमन करने के लिए अनुशासन के लिए क्रोध करना आवश्यक है लेकिन करना चाहिए होने नहीं देना उसको होने दोगे तो नुकसान पाओगे करने वालों को देखा गया है करना पड़ता है कभी कभी हमें भी करना पड़ जाता है अब क्या करें? करते हैं लेकिन कोशिश यही होता है ना करें। करना भी ना पड़े वो और अच्छा है और कभी कभी समाज में है तो मजबूरियां है नहीं यहाँ पे करना पड़ जाता है इसलिए योगी लोग पहले जंगल चले जाते थे जड़ी बूटियों का ज्ञान था उनको उसके आधार पर अपना जीवन चलाते थे, थे उनको किसी पर क्रोध करने की जरूरत नहीं पड़ती थी होता ही नहीं था और करने की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए वो आसानी से योगी बन गए न संभव नहीं है क्योंकि आपको ना जड़ी बूटी का ज्ञान ना किसी चीज का ज्ञान जहाँ रहोगे चार का बीच में रहना पड़ेगा हाँ रहने नहीं देंगे वही तो कह रहा हूँ वही तो कह रहा हूँ वहाँ भी पहुंच जाएंगे लोग छोड़ेंगे नहीं लोग ने पुलिस वाले भगा देते हैं। पुलिस क्या को भगाएंगे पुलिस वाले नहीं भगाते <laughs> तो पुलिस वाले क्यों भगाएंगे आज असल में बात क्या होता है पुलिस वाले जो चाहते उनको नहीं मिलता ना आपसे इसलिए भगाते नहीं तो नहीं भगाएंगे अपेक्षा है ना सभी केन्द्र अपेक्षा आप में भी अपेक्षा है आप उनसे अपेक्षा ना लो तो फिर क्या समस्या है आप जंगल में घनघोर जन में चले जाएंगे ही नहीं पहुंच सकता है वहाँ तो, ऐसे भी जंगल है यहाँ पे कौन पहुंचेगा वहां पर लेकिन वहां आप नहीं रहेंगे क्यों हो आपको दाल पानी चाहिए ना कहा से आएगा वो आपको जटीपुर के ज्ञान देंगे आप समाज की अपेक्षा करते हैं तो समाज आप पर नियंत्रण जरूर करेगा निरपेक्ष भाव में रहकर साधना करने वाला कोई कोई होता है उसके लिए कोई स्थिति नहीं आएगी ये करने का ये ये जो तीनों गुणों के स्वभाव है चाहे प्रधान वेला में वो अपने कार्यान्वित हो जाते हैं गौण वेला में भी वो विद्यमान रहते हैं दूसरा जो काम कर रहा हो उसके साथ में भी अन्य दोनों गुण वहा सहयोग देता हुआ रहते हैं यही विशेषता है ये परस्पर स्वभाव से विरुद्ध होने के बावजूद भी परस्पर एक दूसरे का सहयोगी भी है स्वभावतः परस्पर विरुद्ध होने के बावजूद भी एक दूसरे का सहयोगी है इसके लिए दृष्टान देते हैं बत्ती का दीपक जो जलाते हो जो तेल क्या है जलीय पदार्थ पार्थिव पदार्थ है और पर अग्नि है परस्पर तीनों विरुद्ध है अग्नि और जल का विरोध है जल और पृथ्वी का विरोध है और तीनों पर मिलकर के एक प्रकाश रूप कार्य को पैदा कर देते हैं परस्पर विरुद्ध वस्तु इसी प्रकार से यहां पर भी तीनों गुण परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले होने के बावजूद भी एक प्रमुख कार्य करने में अन्य दो अपने आप को गौण कर लेते हैं और सहयोग प्रदान करते हैं क्यों पुरुषार्थ कर्तव्य तया प्रयुक्त सामर्थ्या क्योंकि यहाँ वो ऐसे क्यों कर पा रहे हैं इसका कारण भी बता दिया पुरुषार्थ कर्तव्य पुरुषार्थ है बंध और मोक्ष तक जो पुरुषार्थ है धर्मार्थ का मोक्ष रूपा जो पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ के द्वारा पुरुषार्थ कर्तव्य के द्वारा प्रयुक्त सामर्थ्या प्रेरित सामर्थ्य वाले ये तीनों गुण होते हैं ये ते गुणा का विशेषण दिया जा रहा है इतने सारे शब्दों से समझा रहे गुणों को त्र उपकारिण अहस्तांत मणिकल्पा और हे पुरुषार्थ भी सिद्ध कैसे करते हैं सन्निधि मात्र से पुरुष के साथ अत्यंत निकट संबंध होना जरूरी नहीं सन्निधि मात्र से ही चुंबक के समान उस पुरुष को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है ये तीनों के तीनों गुणों का स्वभाव इस है इसे सन्निधि मात्रोपकारिण अयस्तांतम निकल पहा चुंबक के सदृश सन्निधि मात्र से ही पुरुष को भोग या मोक्ष रूपी प्रदान करता उपकार करने वाले हैं प्रत्यम मंत्रेण एक तमस् वृत्ति अनुवर्तमान प्रधान शब्द वाच्या थे प्रत्यम मंत्रेण एक वृत्तिम अनुवर्तमान अपने अपने प्रत्येक का ज्ञान के बिना प्रत्यम मंत्र प्रत्येक ज्ञान के बिना प्रत्येक का ज्ञान तीनों से होती हर समय आपको तीनों में से प्रत्येक का ज्ञान नहीं होता एक बार एक काल में एक देश में एक ही का ज्ञान रहेगा अन्य का नहीं रहेगा या तो सत्य ज्ञान हो रहा है या तो रज का हो रहा है या तो तम का हो है अन्य के बिना भी प्रत्यन्तरम बिना प्रत्यम मंत्रेण एक तमस्त तीन में से एक का जरूर होता है वृत्तिम्बन वर्तमान इन में से एक का वृत्ति को सदान वर्तन करता हुआ जो रहता है उस जो एक है उसको हम क्या कहते हैं? प्रधान अब अवसत प्रधान हो गया रजप प्रधान हो गया तम प्रधान हो गया इस तरह से प्रधान शब्द वाचा भवंती एते गुणा इस प्रकार से ये तीनों गुण अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग कार्यानुसारे ना अपने अपने में एक एक भी अन्य दो के बिना एक प्रदान हो जाता है अन्य दो गौन हो जाते हैं। ग है। ऐसे होने का नाम दृश्य कितनी लक्ष्य व्याख्या कर है दृश्य के बारे में इतनी लफड़ा है। ये गुण तीन है लेकिन दृश्य बनने में उनको इतना काम होता है इतना ही नहीं आप उस स्वरूप का वर्णन करने के बाद दृश्य का भेद की ओर जाते दृश्यम भूत इंद्रियात्मकम वह यह जो दृश्य है भूत और इंद्रिय रूपेण हमारे सामने भाषित हो जाता है अर्थव्य क्या है जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब कुछ त्रिगुणात्मक है चाहे कलम देखते हैं बाल देखते हैं कुछ भी देखते हैं बात सुनते हैं जो सुन रहे हैं शब्द ये भी त्रिगुणात्मक सारी चीजें त्रुगुणात्मक वह भूत सृष्टि रूपा त्रिणात्मक अलग है इंद्र सृष्टि भूतात्मक अलग है स्थूल है एक सूक्ष्म है सूक्ष्म में स्थूल ग्रहण करके अपना अनुभव करते हैं। इसलिए कहते हैं भूत भावे न पृथ्वी न सूक्ष्म पृथ्वी आदि में भी दो भाग सूक्ष्म सूक्ष्म गौण है तन मात्राए स्थूल कौन है महाभूत उस रूपेण परिणाम भूत भावे न परिणमत है व्याख्या भूत भाव पृथ्वी आदिना तथा भी सूक्ष्म भाव इंद्रिय भाव भी दृश्य के परिणाम होता है लेकिन उसमें भी दो भाग है सूक्ष्म और स्थूल स्थूल इंद्रिया सूक्ष्म इंद्रिया इंद्रिय में भी ऐसा होता है जैसे कैसे पहली बार आप सुना रहे हो महाराज कत्या हाँ श्रोत्रादिना सूक्ष्म स्थूले न सुख दोनों रूप हो जाता है यहाँ सूक्ष्म का तात्पर्य और अहंकार जो समस्त इंद्रियों का कारण हो गया उसका महत्व भी बोलते हैं सर्वप्रथम मूल प्रकृति जो त्रिगुण का साम्यवस्था उस सर्व पहले जो सबसे पहला कार्य होता है उसका नाम महत्व या बुद्धि तत्व प्रज्ञा जी पर्यावाची शब्द उसका भी कार्य अहंकार उस अहंकार के बाद ये तीन भाग आ गया साहंकार से राज्य अहंकार से तामस अहंकार ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया और भूतंत्र उत्पत्ति ये सब का दृष्टिकोण से इनका भी कारण जो था कौन अहंकार और भूतत्व वो दोनों का बुद्धि तत्व को क्या कहेंगे सूक्ष्म इंद्रिय आपका अपना अहंगार और आपकी अपनी जो बुद्धि है ये दोनों सूक्ष्म इंद्रिय शब्द से कहा जाता है और अन्य जितने श्रोत्रादि ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय हैं ये दस शब्द मिलकर के क्या हो गया और ग्यार मन इनको जोड़ करके वह स्थूल इंद्रिया कह जाते हैं स्थूल न परिणाम तब तो न अप्रयोजनम और परिणाम है भूत इंद्रिय परिणाम है दृश्य आत्म्रिगुणों का भूत रूप में जो परिणाम होना यह परिणाम का कोई प्रयोजन नहीं है ऐसा नहीं कहना न अप्रयोजनम आप अपितु किंतु तो फिर क्या है कहते हैं प्रयोजन मुकृत्य प्रवर्ति भोगप मार्ग इत्यम पुरुष किंतु तो कोई न कोई प्रयोजन के निमित्त लेकर के ही ये प्रवृत्ति है क्या है वह प्रयोजन और किसका प्रयोजन कहते हैं प्रयोजन है भोग और अपभोग अरे किसके प्रति है पुरुष लोग दृश्य भोग अपवर्ग रूपा प्रयोजन को लेकर के ही प्रवृत्त हुआ है और भोग अपवर्ग किसको देना चाह रही है खुद के लिए है या दूसरे के लिए कहें खुद के लिए नहीं है ये तो पुरुष के लिए बुद्धि स्वयं के लिए भोग नहीं चाहती है बुद्धि स्वयं के महिमा विभूति को ख्यापन करने के लिए प्रवृत्त नहीं हो रही है किंतु बुद्धि पुरुष को सुख-दुख कि भोग अथवा मोक्ष देने के लिए प्रवृत्त होती है इसलिए कहते हैं पुरुषस्य से भोगापवर्गार्थ में तद भोग और अपवर्ग क्या चीज होता है ये कहते तत्व ष्टानिष्ट गुणस्वरूप स्वरूप अवधारणम भोगा भोग क्या चीज है कहते अनिष्ट के गुणस्वरूप स्वरूप के अवधारण करना सतम गुण है इनके स्वरूप में से हर व्यक्ति के लिए तमोगुण अनिष्ट नहीं है बहुतों के लिए तमोगुण इष्ट है कम लोगों के लिए सतुगुण इष्ट होता है इसलिए किसके लिए कौन सा गुण इष्ट है ये कहा नहीं जा सकता सबका अपना अलग अलग मामला है ना अपनी अपनी संस्कार वासनाओं के आधार पर किसको रजु गुण बड़ा आनंद आता है उत्सव प्रियाचारी हो जाते हैं बड़ा आनंद आ रहा है प्रवृत्ति में हर महीने चार उत्सव ना हो तो क्या आनंद है? जीवन बेकार है जीवन बोलते हैं और यहाँ तो साल में कुछ सौ भी आ जाते तो सर दर्द हो गया कहा दिवाली आ जाते फटफटफट करना पड़ा है इतनी झंझट करनी पड़ती है इतना आवाज सुनना पड़ता है बबाल है है ना बबाल लगता है उनको तो बड़ा आनंद आ रहा है रोजी होनी चाहिए और मजा आएगा उनको रोजगो नहीं है क्या वह तमोबनी हो कहता है भंडारा मिले सोने को मिले कुछ नहीं कुछ नहीं चाहिए क्या लफड़ा रखा है संसार खाओ पियो सो बस सबके इष्ट अलग है अनिष्ट अलग इसलिए इष्ट और अनिष्ट रूपेण न गुण स्वरूप के अवधारणा पूर्वक अविभागता को प्राप्त हो जाना उसके साथ ताजा को प्राप्त हो जाना और उसी में आनंद को पाने का नाम भोग है भोग तो स्वरूप अवधारणा हर भोक्ता जब इन गुणों की अवधारणा करता हुआ स्वरूप का अवधारण करने लगता है तो उसका नाम है अपवर्ग मैंने मोक्ष इति अतिरिक्तम अन्य दर्शनम ना इससे अतिरिक्त इस गुण प्रभाव से होने वाला अनुभूति अलग तीसरा कोई चीज ही नहीं है दो ही है इसका नाम अपवर्ग क्यों कर अनेन इति अपवर्ग अपवर्जन कर देता है ये बंधन के अधीन जो सुख दुख था उससे आपको अलग कर देने का नाम ही अपवर्ग है अथवा नवर्गो विद्यते अवस्था एम सा सावस्था अपवर्ग जहाँ पर पवर्ग नहीं रहता है पवर मैं पफा बे जान नहीं है पफा बब मही है ऐसा क्या होता है हा पाप पुण्यम फने फलम बामने बंध भोगम पफ म पे पाप पुण्य दोनों पे पाप पुण्य दोनों पिशु पाप पुण्य पल पा। कर्म का फल ने बंध भामने भोग से मरण ये पांच पवर्ग ये पवर्ग नहीं होता है जिस अवस्था में उसका नाम अपवर्ग होता है इससे अतिरिक्त ऐतार भोग और अपूर्ग अतिरिक्त तो वास्तव में और कोई तीसरा तत्व के अनुभूत इन गुणों को लेकर के पुरुष को होता हो ऐसा नहीं है तथा चुतम इस विषय में आचार्य का यह वचन है अयंत खलु त्रिशु गुणेशु कर्तु अकर्तृच पुरुष है ये तीनों गुण में कर्तृत्व तो मानते वो लोग सांख्य रूप के सिद्धांत में गुणों में कर्तृत्व तो है आत्मा में कर्तृत्व तो नहीं है और आत्मा में भोक्तृत्व है आत्मा मैंने पुरुष शब्द वो लोग जो कहते हैं उसको लोग भोक्तृत्व मानते हैं कर्तृत्व नहीं और प्रकृति जो त्रिगुणात्मिका है इसमें कर्तृत्व मानते हैं भोक्तृत्व नहीं आते यहाँ पर शब्द स्पष्ट बोल रहे हैं देखिए अयंत खलु त्रिशु गुणेशु कर्तृषु ये तीन गुण कैसे है कर्त रूप है और वो कौन है पुरुष है पुरुष कैसा है अकर्ता है अर्थात केवल भोगता है और यह केवल कर्त्री है अकर्तृच पुरुष है तुल्या तुल्य अतुल्य है देखो दोनों के ऐसा विचित्र है तुल्य अतुल्य जाति वाले हैं कि दृष्टिया कोई धर्मदृष्टिया तुल्य भी है कोई अन्य दृष्टिया अतुल्य भी तुल्य अतुल्य कैसे तत्व दृष्टिया दोनों तुल्य दोनों नित्य दोनों स्वतंत्र है पुरुष भी स्वतंत्र है प्रकृति भी स्वतंत्र है पुरुष नित्य है प्रकृति नित्य है पुरुष निर्गुण निराकार है वह भी सगुण साकार होता है साम्य अवस्था में निर्गुण निराकार के सदृश ही है, सक्रिय होने के बाद ही सब कुछ होता है वहां कई दृष्टिकोण से तुल्य जाती वाले और अन्य दृष्टिकोण से यह चेतन है अतुल्य जाती वाले परिणाम अपरिणामी है अतुल्य जाती तुल्या्य तुल्य चतुर्थे उपनियमानान सर्वभावान उपपन्नान पश्यन्न न दर्शन अन्य शंक अन्य दर्शन चैतन्यम चैतन्य शायल जातीय चतुर्थे पुरुषे कर्त वो तीन है ना त्रिषु गुणेश कर्तृषु तीन बोला था इसलिए पुरुष हमने कह दिया चतुर्थे चार हो गया कुल तीन गुण और एक पुरुष इसे कहते हैं त्रिशु त्रिशुण कर त्रिशु वहां तीन संख्या बोल चुके थे असलिए पुरुष क्या बोल रहे पुरुष चतुर्थे इस तुल्य तुल्य जातीय चतुर्थ तत्क्रिया साक्षिणी ये पुरुष में कैसा है एक और विशेषण कह रहे हैं ये प्रकृति में होने वाली सारी क्रियाकलापो का साक्षी पुरुष जो है प्रकृति में होती हुई सारी क्रियाकलाप जो कुछ भी है समस्त प्रकार के परिणाम और विकारों का साक्षी है इसे कहते तत्व माने प्रधान निष्ठ क्रियाया साक्षीनी पुरुष चतुर्थ उसके सामने वो तीनों के तीनों मिलकर क्या किए उपनीय मानन सर्वभावान उपपन्नान, उपनिय मान उपनियमान मैंने बुद्धिया समर्पयान बुद्धि के द्वारा इधर साक्षी भोगत पुरुष के लिए समर्पित किया जा रहा है सुख दुख को बंधन को पुण्य पाप को कर्म फल जाती आयुरादों को मरण तक को भी समर्पित कर दिया जाता है तब तो मैं मर रहा हूँ बोलते हो ना क्योंकि बुद्धि ने आपको मृत्यु दे रही है मरणावस्था में मूर्शो दशा में आपको मृत्यु का अनुभव हो रहा है वह बुद्धि उस पुरुष को मृत्यु प्रदान कर रही है अरे पुरुष तो मरेगा नहीं लेकिन वृत्ति आई उसे ताला पहले बोल चुके तालात्म कर लेता है अविभागान कहा था ना पहले, अविभाग अविभागापन्न भोग अविभाग को प्राप्त कर लेता तादात्म को प्राप्त कर लेता है वो मरणाकार वृत्ति के साथ आत्मा पुरुष जो साक्षी है वो ताजत को प्राप्त जब करता है तब तो वो सोचता है अब मैं मरूंगा ये सारी चीजें कहते हैं उपनियम मानन बुद्धिया समर्प्य मानन बुद्धि के द्वारा समर्पित किया जा रहा है किन चीजों को सर्वभावान घटपट आदि सब भाव और अभावान भाव से अलक्षित अभाव जो की उपन्नान प्रतिस्थापितान सामने में इंद्रियों का विषय रूपेण रूपीता उनको अनुपस्थन उसको अनुभव करते हुए अन्य दर्शनम दर्शनमे जो है अन्य दर्शनम संकटे अर्थात दर्शनम अन्य दर्शन से भिन्न क्या है चैतन्य से भिन्न अपने चेतन स्वरूप से भिन्न सुख दुख आदि का ही अनुभव करते भोगपवर्ग बुद्धि कृत हो बुद्ध एवं वर्तमान हो क्या विचित्रता ये है लेकिन ये भोगवर्ग दोनों के दोनों कहा है बुद्धि में है बुद्धि कृत बुद्धि में ही रहते हैं किन्तु तो प्रश्न से उठता है फिर पुरुषे तो में का पुरुष में वो कैसे हो गया मैं बद्ध पुरुष हूँ मैं मुक्त पुरुष हूँ ये कहाँ से आ गया में कहा से गुसरा है सारी बात हाँ दृष्टान से समझाते हैं यथा विजय पराजय होगा योदृश वर्तमान स्वामी वे परिष्य हारा कौन सैनिकों जीता कौन सैनिकों ने और आरोप हो गया हमको देश का राजा हार गया देश का राजा भाग गया ऐसे भी तो हो रहे ना आजकल छिप जाते हैं तो हार मान लेता है छिप जाता है बेचारा हारे कोई जीते कोई तो सारा देश में खलबली मचता है कि हमारा देश हार गया हमारा देश जीत गया राजा हार गया राजा जीत गया व्यवहार हो जाता है जैसे उसी प्रकार से बुद्धि में रहा भोग वर्ग का व्यवहार हम पुरुष व स्वामी में कर देते हैं क्योंकि वह स्वामी क्यों है क्योंकि उसने मेरी बुद्धि पकड़ रखा है ना स्वागत करके ग्रहण कर रखा इसको छोड़ दे तो समस्या समाधान हो गया ना वहां सभी आरोप का जो कारण है यह जो स्वामी में जो उपदेश जो हो रहा है उपदेश वहा का इस कारण है इस पुरुष का भी संबंध वहां स्वीकृत हो गया संबंध जहां स्वीकार नहीं हो कुछ भी हो तेरे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले क्या थे ना मित्र अमित राज के बारे में लोग का पीछे बैठे हुए हैं दस बीस लोग लेकिन वहां आ गया कोई आदमी और कहा देवदत्त मर गया पुत्र मर गया अब वो देवदत्त नामक पुत्र पुत्रत्व ना जो व्यक्ति अपने आप को पितृत्व ने स्वीकार कर गया अभिमान कर रहा होगा वही व्यक्ति को दुख होगा ना दूसरों को क्यों दुख होगा जिसके अंदर उस पुत्र के दृष्टिकोण से अपने आप में पितृत्व का नहीं है या के मित्रत्व का भी अभिमान नहीं है अरे मेरे ना तो मेरे मित्र का बेटा मर गया भी भी आ जाता है किसी भी प्रकार के संबंध को लेकर अभिमान जिसके अंदर नहीं होता है उसको दुख नाम का चीज नहीं हो सकता अभिमान ही कारण अभिमान क्या है बुद्धि को अपना मानना ही कारण आपको ना कहेंगे आप क्या पूछा जाए आप कहेंगे बुद्धि है मेरा मन है कहोगे कि नहीं कहोगे थोड़ी कहोगे मेरे पास कोई बुद्धि नहीं है मेरा कोई मन नहीं है ऐसे कोई नहीं कहता अरे सभी के पास अपना मन है अपना बुद्धि यही तो खटपट हो रहा जिससे ये होगा न मई हूँ न बुद्धि है ना मन कुछ न तुम न हम न उस स्थिति में पहुंचा ही है। उसी को कहते हैं स्वरूप अवधारण पूर्व में कहा था भोगता जब स्वरूप का अवधारण कर लेता है मोक्ष हो जाता है। जब तो संबंध अभिमान में रखेगा तब तक तो का भोग जरूर होगा तब तक ये उपदेश भी होगा यह जीव बद्ध जीव है यह दुखी है इत्यादि व्यवहार होता है यथा विजय पर आज वर्तमान है स्वामी उपदेश सही तस् क्योंकि वही स्वामी जो है ना उस क्रियाकलाप के फल का भोगता हो जाता है एवं बंध मोक्ष हो बुद्ध हो वर्तमान हो पुरुषे उपदेश प्रकार से बंध और मोक्ष यद्युष में विद्यमान है किंतु उसका उपदेश और व्यवहार हम पुरुष में कर देते हैं पुरुषे भोक्तृत्व प्रतिपा इसके तरह पुरुष में भोक्तृत्व का प्रतिपादन हो गया समझो और सई तत्फल से भोक्ता इधेरेव पुरुषार्थ अपरिमापतिर बंदा इसीलिए क्यों क्योंकि वह पुरुष ही उस बुद्धि में होने वाले सकल कर्मों के फल का भोगता है अतः बुद्धि रेवा पुरुषार्थ अपर समाप्ति बंध इसलिए बुद्धि के अंदर ही पुरुषार्थ की और असनाप्ति बंधन है और तदर्थ अवसायो मोक्ष और उसी बुद्धि के अंदर उस पुरुषार्थ का जो समाप्ति है इसी का नाम मोक्ष हो जाएगा एतेना इसके द्वारा एक बात कहा दिया सत्य पुरुष ख्याति नि पर लेना है तद, तदर्थ अवसार पुरुषार्थ की समाप्ति कब होती है उस समय जब सत्त अर्थ बुद्धि महत्व बुद्धि तत्व को सत्य को सब पर्यावाची उसके पुरुष के साथ भेद का ज्ञान जो तादत्व अभ्यास हो रखता है वो अविवेक ख्याति है वो भंग हो जाए विवेक ख्याति उग जाए तो उसी समय मोक्ष हो जाता है लेने कैसा होगा विवेक ख्या कैसा पैदा होगा तो देख लो एक काम करना पड़ेगा क्या काम करना है ये तेनाली ग्रहण धारण ऊहा पोह तत्व ज्ञान अभिनिवेश बुद्धो वर्तमान पुरुषे अध्यारोपित भी सद्भाव स ही तत्फल ग्रहण धारण ऊहा अपोह तत्व अभिनिवेश अभिनवेश चीजें होती किसी विषय को देखते सबसे वस्तु का ज्ञान होता अर्थ ज्ञानम एवं ग्रहणम अर्थ ज्ञान का नाम ग्रहण एक फिर जैसे अर्थ ज्ञान हुआ बार बार करोगे तो स्मृति वही धारण स्मृति हुई तो विवेचन करोगे अच्छी तो चीजों के बारे में और फिर बुराइयों के बारे में तदगत विशेषों का ऊहन का नाम ऊहा और जो है समारोपित तत्व अवांछित समारोपित तत्वों का हटा देने का नाम अपो, त्यागने का नाम अपो, उसको अलग करके ग्रहण करने का नाम अपो। इस प्रकार ग्रहण मैंने अर्थज्ञान, धारण मैं तो स्मृति और उसका विवेचन हुआ और अपोहो इन चार के द्वारा जो एक निर्धारण करते हुए हो, निश्चय होता है उसका नाम उस वस्तु का तत्व ज्ञान और इस तत्व ज्ञान का अभिनिवेश कर लेना तत्पूर्व हानोपादान को समझ करके वह या ग्राह्य है ये इन दोनों से उदासीन है यह बात को निश्चय करके उसका अभिमान करने का नाम अभिनिवेश तो है है तो त्याग देना है उपाधि तो वह भी फिर त्याग पड़ेगा हे उपाध्य सब कुछ सर्वमेव दुख पहले वो सर्वम दुखम योगी ने बोल चुके हैं हे उपादेश रहित तो उदासीन भाव वाला शाश्वतवाद वाला होता है हे वाद में क्या होता है शून्यवाद की उपस्थिति होती है और उपाधि विनाशीवाद उपस्थित होता है इसे दोनों से भी होकर उदासीन में पहुँचोगे तो शाश्वतवाद में पहुँचते हो ये बात पूर्व में कह चुकी है इसलिए हे उपाध्ययता को निर्णय करके उन दोनों से अलग होकर के एक तत्व ज्ञान के आधार पर जो निवेश होता है उासीन भाव की शाश्वतवाद की पुरुष के स्वरूप का उसी से बुद्धि में ये सारी चीजें होती कहा होती है सारी चीजें बुद्धौ वर्तमान पुरुष में अध्यारोप आध्यारोप हो जाता है और पुरुष होता है मैं मुक्त हो गया और जब हे उपाध्य रहेगा तब पुरुष सोचता है मैं बंधन में हूँ हे उपाध्य से विशिष्ट पुरुष में बंधन की बुद्धि होती है बुद्धि से सम्बद्ध होकर के बंधन का भाव जगता है और उसी पुरुष में जब हे उपाय रहित होकर उदासीनता संपन्न हो जाता है तब उसके अंदर मोक्ष भाव की संपत्ति होती है यही कहा जाता है स पुरुषः तत् फल से एक ग्रहण धारण वहा पोह तत्व ज्ञानिवेश का फलभूता बंधन अत मोक्ष का भोगता होता है